पेचीदा केस उस रात करीब साढ़े ग्यारह बजे विक्रांत सोने के लिए बेड पर लेटा दिन भर इधर उधर भागने की वजह से वो काफी थक चुका था उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी उसने अपनी पिछली लाइफ से लेकर आज तक कभी नहीं सोचा था कि कोई केस सॉल्व करना इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता है किसी भी क्राइम केस को सोल्व करते वक्त हर हर गवाह, सबूत पर बड़ी पैनी नजर रखनी होती है कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि केस से जुड़ा कौन सा सबूत और कौन सा गवाह इम्पोर्टेंट है और कौन फिजूल है कई बार ऐसा होता है जिस चीज को हम बहुत छोटा समझते हैं वही बाद में जाकर मुजरिम तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है आज पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद विक्रांत और सुनिधि उस पियानो कॉम्पिटिशन के टेंथ पोजिशन वाले कंपटीटर के घर गए थे अभी तक केस की जांच से यही लग रहा था कि पियानो कंपटीशन में टेंथ पोजीशन वाली महिला ही मुजरिम है लेकिन जब विक्रांत और सुनीदी उसके घर पहुंचे, तो उन दोनों के होश उड़ गए वो औरत प्रेग्नेंट थी उसके पेट में सात महीने का बच्चा था अब एक प्रेग्नेंट औरत कैसे किसी का हाथ काट सकती थी उसके लिए तो बेड से उठकर इधर उधर चलना भी मुश्किल था एक ही जगह बेड पर वो पड़ी रहती थी जब उससे उस कंपटीशन उस के बारे में पूछा गया तो उसे ज्यादा कुछ याद भी नहीं था उसे बस इतना याद था कि वो कंपटीशन काफी बड़े लेवल का था और स्टेट के काफी बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए थे उस शो के जजेज भी काफी नामी लोग थे शो में कंपटीशन बहुत हाई था और शो काफी फेमस भी हुआ था उस महिला ने बताया कि उस शो में जजेज काफी सख्त थे इस वजह से शो के हर पोजिशन वाले कॉम्पिटिटर के पॉइंट में काफी डिफरेंस था यहां तक कि एक पोजीशन में करीब 400 से 500 के बीच का अंतर था यह पियानो कंपटीशन इतना फेमस इसलिए भी था क्योंकि तो इसे जीतने वाले कंपटीटर को अक्सर किसी बड़े म्यूजिक स्कूल द्वारा सीधे ही रिक्रूट कर लिया जाता है उस औरत की ये सारी बातें सुन विक्रांत को रिया के स्कूल की उस पियानो प्लेयर आर्यन नंदा की माँ द्वारा कही बात भी याद आ गई उसने कहा था अगर वो ये कम्पिटिशन जीत गई होती तो उसकी लाइफ आज कुछ और होती कुल मिलाकर उस कंपटीशन में टेन्थ पोजीशन पाने वाली महिला से मिलने के बाद यह साफ हो गया था कि किसी भी हालत में वो किसी का हाथ नहीं काट सकती है उधर सुनिधि ने उस एट पोजीशन वाले शख्स पर भी लगातार नजर रखी हुई थी वो पिछले दस सालों से एक बार भी मुंबई नहीं आया हुआ था ऐसे में उसके लिए इस घटना को अंजाम देना नामुमकिन ही था अब एक बार फिर से विक्रांत और सुनिधि को इस केस की जांच शुरू से करनी थी उन्हें फिर से एक सिरे से केस की तहकीक़ करनी होगी एक एक सबूत पर ध्यान देना होगा अब जबकि यह साफ हो गया है कि उस कंपटीशन में टेंथ पोजीशन तक आने वालों में से कोई भी मुजरिम नहीं है तब विक्रांत और सुनिधि ने इस कॉम्पिटिशन में आगे के और कॉम्पिटिटर के बारे में पता लगाने का निश्चय किया लेकिन उन सबके बारे में कुछ भी पता करना इतना आसान नहीं था पहली बात तो ये इतनी पूरी घटना हो चुकी है इस वजह से उससे जुड़े लोगों का मिलना ही बहुत मुश्किल था उनमें से बहुत से लोग तो ये शहर छोड़कर जा चुके हैं बहुतों की हालत खराब है और अस्पताल में पड़े थे और कई तो ऐसे भी थे जिनकी मौत भी हो चुकी है लेकिन फिर भी विक्रांत और सुनिधि ने हार नहीं मानी थी अगले दिन इसी केस के सिलसिले में वो राज्य संगीत विभाग के एक अधिकारी से भी मिले उस अधिकारी की मदद से भी प्यानो कंपटीशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की दोपहर तक सुनिधि और विक्रांत सिर्फ उसी अधिकारी से ही मिल सके थे इसके अलावा केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई थी। उस अधिकारी को भी ज्यादा कुछ याद नहीं था उसने इतना बताया कि वो कंपटीशन पियानो का काफी फेमस कंपिटिशन था पूरे महाराष्ट्र राज्य से लोग उसमें पार्ट लेने के लिए आए हुए थे टोटल सौ कम्पिटिटर थे जिसमें से टॉप टेन कंपटीटर को फाइनल राउंड के लिए चुना गया था सभी कंटेस्टेंट की उम्र वही सोलह से 18 साल के बीच की थी और सभी स्कूल लेवल के ही कंटेस्टेंट थे कंपटीशन के टॉप तीन विनर को तुरंत ही महाराष्ट्र राज्य के बड़े म्यूजिक स्कूल द्वारा रिक्रूट कर लिया गया था वहीं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पोजिशन वाले कंटेस्टेंट किसी नॉर्मल म्यूजिक स्कूल में टीचर बन गए थे इसके बाद वालों का ज्यादा कुछ पता नहीं था उनमें से कुछ को तो किसी म्यूजिक स्कूल में नौकरी मिल गई थी और कुछ यूं ही नॉर्मल रह गए इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी अब विक्रांत को लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई भले ही उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत नहीं था लेकिन फिर भी अभी वो मुजरिम से काफी दूर नजर आ रहा था हो सकता है कि मुजरिम उस कम्पिटिशन के टॉप टेन लिस्ट से बाहर का हो ऐसे में तो उसे सारे कंटेस्टेंट की लिस्ट चेक करनी होगी और एक एक के बारे में डिटेल में डिटेल जानकारी जुटानी होगी। लेकिन सारे कंटेस्टेंट की लिस्ट मिलना इतना आसान नहीं था। थोड़ी देर तक इस मामले पर सुनिधि से बात करने पर उसने केस को दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेट करने का सुझाव दिया सुनिधि ने कहा कल छब्बीस अप्रैल और किसी भी हालत में वो मुजरिम अपने अगले शिकार की ओर निकलेगा और हमारे हिसाब से उसका अगला शिकार म्यूजिक स्कूल की प्रिंसिपल निकिता रावत हो सकती है ऐसे में अगर हम अपनी नजर निकिता के ऊपर टिका कर रखें, तो हो सकता है कि हम उस मुजरिम तक पहुंच सकते हैं इस वक्त मुझे यही मुजरिम तक पहुंचने का आखिरी रास्ता समझ आ रहा है विक्रांत ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया उसे भी इस वक्त यही सबसे सही तरीका लग रहा था विक्रांत किसी भी हालत में इस केस को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था अगर वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो फिर उसके लिए बारह हजार रूपये काफी भारी पड़ने वाले हैं। शायद इसीलिए वो सब कुछ भूलकर इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था लेकिन सुनिधि ने उसे समझाते हुए कहा कि इस तरह से केस में उलझे रहने से ये सॉल्व नहीं होने वाला है मुझे तो लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं और थोड़े आराम की जरूरत है आपको आप जाकर सो जाइए या पता सोकर उठने के बाद दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करे और कोई नया आइडिया मिले विक्रांत को भी सुनिधि की यह बात सही लगी इसलिए वो वापस घर आ गया और तुरंत ही बेड पर पड़ गया अभी वो लेटा ही था कि अचानक से उस अदृश्य शक्ति का मैसेज उसे सुनाई पड़ा आज का एडवेंचर पूरा हुआ सक्सेस रेट 88 प्रतिशत रहा बधाई हो एक नया डिवाइस आपके लिए तैयार है क्या आज ये मेरा सक्सेस रेट इतना हाई कैसे हो गया आज तो यह अस्सी से भी ज्यादा है वाह कमाल है। लेकिन यह हुआ कैसे स्केल्टन की उस अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को एक नई डिवाइस दी थी इसका यूज सिर्फ एक बार किया जा सकता है इसकी मदद से किसी भी लॉक को खोला जा सकता है यहां तक फिफ्टीन लेवल के इलेक्ट्रॉनिक कोड को भी इसकी मदद से तोड़ा जा सकता है अमेजिंग विक्रांत सोच में पड़ गया था आखिर आज उसका सक्सेस रेट 88 प्रतिशत तक कैसे पहुंचा ना तो वो अभी तक केस सॉल्व कर पाया है और ना ही उस मुजरिम के करीब पहुंच सका है तो फिर आज का एडवेंचर आखिर था क्या आधी रात हो चुकी थी और अब विक्रांत एक बार फिर से उस अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट करने का प्लान बना रहा था उसने जेब से सिगरेट निकाली और फिर जला डाली इसके साथ ही मन ही मन वो ये प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान आज कुछ ऐसा हिंट दे दो जिससे ये केस सॉल्व हो जाए मुझे ये केस किसी भी हालत में अब सॉल्व करना है पहाड़ और पानी साफ पहाड़ और सफेद साफ पानी तुम्हारे किस्मत आज तुम्हारे साथ है अदृश्य शक्ति के सिस्टम से आवाज आई इस बार भी विक्रांत ने उस सिस्टम द्वारा कही गई सारी बात को एक डायरी में नोट कर लिया लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अदृश्य शक्ति द्वारा कही गई एक भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी काफी देर तक उसके बारे में सोचने के बाद आखिर में वो हार मानकर सो गया उस रात सपने में भी उसे काफी अजीब सी चीजें दिखी उसने देखा कि वो खुद एक चाकू की मदद से किसी का हाथ काट रहा है पिकाचू छाप भोर में ही कोई बहुत जोर जोर से विक्रांत के रूम के दरवाजे को पीट रहा था विक्रांत इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था अभी भी वो उस चाकू और हाथ काटने के सपने में ही खोया हुआ था बिना आंख खोले वो गैस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है मैं जानती हूं तुम अंदर ही हो दरवाजा खोलो जल्दी खोलो ओ कॉट ये तो रिया की आवाज है विक्रांत की आंख तुरंत खुल गई वो डर के मारे उठकर बैठ गया कल जो कुछ भी उसने पेरेंट्स मीटिंग में किया था उसके लिए रिया उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाली है जरूर स्कूल वालों ने रिया से कुछ कहा होगा ऊपर से वो पियानो बजाने वाली महिला आर्यन की मां ने तो विक्रांत से परेशान होकर लेकिन उसने रिया की कॉल पिक ही नहीं की थी ऊपर से उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं किया था विक्रांत रिया को सारी सिचुएशन समझाना चाहता था लेकिन वो केस के इन्वेस्टिगेशन में इतना बिजी था उसे रिया को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला अब रिया उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी वो तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि रिया का सामना कर सके मैं जानती हूँ तुम अंदर हो जल्दी दरवाजा खोलो वो अकाउंट नंबर वाली बात ओपन हो चुकी है अब जो कुछ भी होगा तुम्हें तो निपटना होगा डोर ओपन करो प्लीज जल्दी करो रिया लगातार दरवाजे को पीटते हुए बोले जा रही थी लेकिन विक्रांत ने भी निश्चय कर लिया था कि वो दरवाजा नहीं खोलने वाला है उसने खुद को ही जस्टिफाई करते हुए सोच लिया कि इस वक्त मैं सिर्फ शॉर्ट्स में सो रहा हूं और वो जवान लड़की है अगर इस कंडीशन में मैं दरवाजा खोलूंगा तो फिर कुछ हो जाएगा तो मकान मालिक को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कुछ भी हो मैं एक जवान लड़की को इस तरह अकेले कमरे में नहीं आने दे सकता खोलो जल्दी मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम अंदर ही हो मुझे पता है विक्रांत ने अपने मुंह को तकी से दबा लिया ताकि सांस लेने की भी आवाज़ बाहर न जा सके वो मुर्दे की भांति बिस्तर पर पड़ा रहा भले ही रिया छोटी सी बच्ची हो लेकिन इस वक्त विक्रांत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उसका सामना कर सके आखिर उसकी वजह से स्कूल में रिया की भी तो इज्जत खराब हुई थी उसने पेरेंट्स मीटिंग में जाकर जो रायता फैलाया था उसका जवाब देने की हिम्मत विक्रांत के अंदर नहीं थी तुम्हे क्या लगता है तुम दरवाजा अंदर से नहीं खोलोगे तो क्या मैं अंदर नहीं आ पाऊंगी मेरे पास कमरे की दूसरी चाबी भी है रुको दिखाती हूं तुम्हें इतना कहकर रिया ने तुरंत ही डोर लॉक में चाबी डालकर उसे घुमाना शुरू कर दिया अंदर कमरे से चाबी घूमने की आवाज सुन विक्रांत के होश उड़ गए वो तुरंत बेड से उठकर कमरे में इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा लेकिन कमरा ज्यादा बड़ा था नहीं तो उसे कोई जगह नहीं मिली आखिर में उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी जो की बाहर की बाल्कनी की तरफ खुलती थी फौरन ही वो खिड़की की तरफ भागा और खिड़की खोल बाहर बालकनी में कूद पड़ा जैसे ही वो बाहर की तरफ कूदा तुरंत ही रिया भी कमरे में दाखिल हो गई उसने विक्रांत को खोजते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर उसकी नजर कमरे की खुली हुई खिड़की पर पड़ी वो भागते हुए खिड़की के पास पहुंची और वहां से बाहर झांकने लगी लेकिन विक्रांत कहीं नजर नहीं आया रिया भी खिड़की से कूद बालकनी में पहुंच गई लेकिन वहां भी उसे विक्रांत कहीं नजर नहीं आया कहा गया ये कल रात को तो कमरे में ही था मैंने उसे खांसते हुए भी सुना था अब कहा भाग गया अचानक से जैसे ही विक्रांत को एहसास हुआ कि रिया भी खिड़की से कूदकर बालकनी पर आ चुकी है वो तुरंत ही पड़ोस की छत पर कूद गया वहां वो उन चारों लड़कियों की बालकनी पर छिप गया था थोड़ी देर तक वहां वो छिपा रहा और फिर जब उसे नीचे दुकान का शटर बंद होने की आवाज आई तब जाकर उसकी जान में जान आई रिया दुकान की शटर बंद करके स्कूल के लिए निकल चुकी थी इस वक्त घर पर वो मकान मालिक भी नहीं था वो अपनी पत्नी के साथ बाजार से फलों का स्टॉक लेने गया हुआ था विक्रांत राहत की सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ इसके बाद उसने शरीर पर लगी मिट्टी को झाड़ने लगा अचानक उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ी इस वक्त उसने सिर्फ पिकाचू प्रिंट वाला शॉर्ट ही पहन रखा था नंगे पांव और नंगे बदन वो अपने पड़ोसी की बालकनी में खड़ा था विक्रांत को खुद पर ही शर्म आ गई कहीं ये मेरा आज का एडवेंचर तो नहीं था विक्रांत तुरंत छत की बाउंड्री वॉल फाद अपने छत पर आ गया दिमाग में सोच रहा था कि अब चल के आराम से नहाऊंगा और फिर ऑफिस जाऊंगा लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा उसके होश उड़ गए खिड़की तो अंदर से लॉक है और अब तो घर में कोई है भी नहीं ऊपर से उसका फोन भी अंदर कमरे में छूट गया था यहां से तो वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था बालकनी के दूसरी तरफ वाला दरवाजा भी अंदर से बंद पड़ा है हे भगवान अब कहा जाऊं मैं मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किसे बुलाऊ ये लड़की तो बहुत चलाक निकली उसने अंदाजा लगा लिया था कि विक्रांत खिड़की से कूद बालकनी की तरफ भागाए तो उसने खिड़की ही अंदर से लॉक कर दी थी आज तो विक्रांत बहुत बुरा फंसा था उसे ऑफिस जाना था और केस की तहकीकात भी करनी थी लेकिन अब तो वो ऐसा फंसा है कि यहां से लग रहा है निकल ही नहीं पाएगा एक बार तो उसके दिमाग में आया कि वो छत से नीचे कूद कर उतर जाए लेकिन उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था ऊंचाई देखकर ही उसके मन से ये ख्याल निकल गया लेकिन कुछ भी हो अब विक्रांत को यहां से निकलना ही होगा अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया अगर वो चाहे तो अपने पड़ोसी के घर में से होते हुए नीचे उतर सकता है लेकिन इस वक्त उसने सिर्फ शॉर्ट्स ही पहना हुआ था इसलिए बड़ी सावधानी से नीचे जाना होगा ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े एक बार अगर नीचे पहुंच गया तो फिर वहां से वापस मेन गेट से होते हुए वो आसानी से अपने कमरे में वापस आ सकता है उसे याद आया कि उसके पड़ोस में रहने वाली चारों लड़कियां काफी अयाश किस्म की हैं वो रात भर घर से गायब रहती है पूरी संभावना है कि इस वक्त वो घर नहीं लौटी होंगी ऐसे में जल्दी से मुझे उसके घर में से होते हुए बाहर निकल जाना चाहिए विक्रांत फुर्ती दिखाते हुए अपने पड़ोस की छत पर कूद पड़ा और फिर बालकनी से होते हुए वहां मौजूद कमरे के दरवाजे को धीरे से अंदर की तरफ धकेल दिया दरवाजा खुला हुआ ही था जैसे ही विक्रांत अंदर दाखिल हुआ तो उसे एहसास हुआ कि यह तो लिविंग रूम है इसके दाहिनी तरफ बेडरूम था उसका भी दरवाजा खुला हुआ था कमरे के पर्दे को धीरे से हटाते हुए जब विक्रांत ने अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा कि बेडरूम बिखरा पड़ा था बेड की चादर आधी बेड पर थी और आधी जमीन पर गिरी हुई थी कमरे से काफी चिड्यूस करने वाले सेंट की भी खुशबू आ रही थी ये शायद उस लड़की का सेंट रहा होगा जो उसे उस दिन बालकनी पर मिली थी विक्रांत बेडरूम से अपनी नजरे हटाकर लिविंग रूम के दरवाजे से होते हुए आगे बढ़ने लगा उसका शख्स सही था इस वक्त घर में कोई भी नहीं था वो लिविंग रूम के दरवाजे से से होता हुआ कमरे बाहर निकल ही नल खुला छोड़ रखा जो तो वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला इसके बाद विक्रांत के आगे तोलिए में लिपटी एक लड़की की जोर से चीखने की आवाज आई